ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान द्वितीय अध्याय का पूर्व अध्याय के साथ संबंध दिखाने के लिए प्रथम अध्याय के विवक्षित अर्थ को बता रहे हैं प्रथम अध्याय में अनेक अर्थ बताए गए उनमें तात्पर्य विषयभूत अर्थ हैं ब्रह्मात्म ही बाकी ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के साधन के रूप में अंग के रूप में अर्थों का कथन है अर्जो प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषयभूत एक आत्मा, आत्मा है वह निर्विशेष है उसमें कर्तृत्वादि विशेषताएं स्वतः नहीं है परमात नहीं है यदि परमार्थत कर्तृत्वादी विशेषतावान ही आत्मा होगी तो आत्मा को फिर मुक्त होना संभव नहीं होगा कर्तृत्वादी ही तो बंधन है संसार है और वह संसार पारमार्थिक होने से निवृत्त नहीं हो पाएगा तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा ये सब सब दोष आते हैं इसलिए मानना होगा कि आत्मा स्वतः निर्विशेष है कर्तृत्वादी विशेषताओं से रहित है और इसका निश्चाय प्रमाण है कि आत्मा निर्विशेष होने के कारण ही उसकी निर्विशेषता का ज्ञापन श्रुति करती है नेति नेति इत्यादि से और यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यह श्रुतियां आत्मा को वांग मनस गोचरातीत बता रही है वाणी और मन का विषय नहीं है अगोचर है और कोध्या वेद इत्यादि श्रुति मनोविषयता का दूसरी श्रुति भी निषेध कर रही है ऋग्वेदी ये वाक्य और को अध्या वेद इसी के पास में दूसरा वाक्य आता है क यह तो क कई प्रओचत यह, यह वाक्य शब्द शब्दगोचरता का निषेध करता है इस प्रकार मन वाणी का अविषय निर्विशेषात्मा है यह सिद्धांतियों ने बताया नीति नेति इत्यादि श्रुति प्रमाण के आधार पर तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि मन वाणी का अविषय मानेंगे तो आत्म विषयक श्रवण मनन असंभव होगा और श्रवण मनन ही तो आत्मज्ञान का साधन है वही आत्मज्ञान का साधन असंभव होने से आत्मज्ञान भी असंभव होगा तो आत्मज्ञान नहीं होगा तो जो परम पुरुषार्थ है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप उसकी भी सिद्धि नहीं हो पाएगी तो आपके मत में भी तो अनिर्मोक्ष प्रसंग दोष आएगा इसे कथम तरह तस् समेदन इस वाक्य से पूर्व पक्ष के द्वारा पूछा गया तो भाषिक भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हार तुम कहते हो कि आत्मवेदन संभव नहीं है तो आत्मवेदन मत नहीं है तो कोई बात नहीं न होने दो इस प्रकार की आशंका का उत्तर देने के लिए फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि हम आत्मवेदन पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं अपितु मनवाणी का अविषय मानने पर आत्मा आत्मबोध का प्रकार पूछ रहे हैं क्या प्रकार होगा इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा अत्र आख्याय आचक्षते आचकते शिष्ट लोग आत्मबोध प्रकार का ज्ञापन करने के लिए एक कथा बताते हैं दृष्टांत बताते हैं और दृष्टांत के अनुसार एक मूढ़ व्यक्ति है लौकिक दृष्टि से मूढ़ है उसे उसके द्वारा कोई अपराध हुआ तो जिसके प्रति अपराध हुआ उस विवेकी ने उसे कहा कि तुम्हें धिकार है तुम मनुष्य ही नहीं हो ये सुनकर के होकर उसने अपनी मूढ़ता के कारण मान लिया कि मैं मनुष्य नहीं हूं यदि तो फिर कौन हूं अपनी मनुष्य रूपता को जानने के लिए किसी दूसरे हितैषी विवेकी के पास गया उसने इसकी मूढ़ता को देख करके बताया कि तुम अमनुष्य नहीं हो, होने अमनुष्य हो अमनुष्य नहीं हो यह कहा कि तुम अमनुष्य नहीं हो का मतलब निकलेगा अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है ना तो उसे मैं मनुष्य हूं अमनुष्य नहीं हूं तो फिर मनुष्य हूं ऐसा बोध होना चाहिए था उस व्यक्ति ने तो ये कहा कि तुम अमनुष्य नहीं हो स्थावरादि रूप नहीं हो और शांत हो गया ये कह कर के तो फिर से अपनी मनुष्य रूपता को जानने के लिए पहुंचा हुआ जो मूड है उसने कहा कि आपको मैंने जो पूछा उसका उत्तर दिए बिना ही आप शांत हो गए तो इस पर ये सिद्धांति का कथन है नाशी इत्यादि वाक्य के द्वारा की जो व्यक्ति नाशी इत्यादि के द्वारा जो आशंका हुई पूर्व पक्षी के मन में उसे टीकाकार बताते हैं नाशी इत्यादि भाष्य के अवतरण में उसे देखिए अवतरण भाष्य को कि ननु इतर निषेधे न अवतरण टीका को ननु इतर निषेधेन तदेदिवूतन अहम एवं भूतभाद विधिमुखेन बोधनम कार्य अत आहसी नु इतर निषेधेन तेदज्ञप्ति तो इतर निषेध द्वारा का मतलब स्थावरादि के निषेध द्वारा इतना ज्ञान होगा उस व्यक्ति को कि स्थावरादि से भिन्न हूं मैं स्थावरादि का भेद ज्ञान होगा स्वयं में स्थावरादि प्रतियोगिक भेद का अनुयोगी मैं हूं अनुयोगी कहा जाता है जिसमें भेद रहता है उसे जिसका भेद होता है उसे कहा जाता है प्रतियोगी और भेद शब्द का अर्थ है अनुन्या भाव तो अमनुष्य रूप जो स्थावरादी है तत्प्रतियोगिक जो अभाव है वो मेरे में रहता है ये तो ज्ञान होगा का मतलब स्थावरादि से भिन्न में हूं किंतु स्थावरादि से भिन्न मैं इस प्रकार हूं मनुष्यत्वादि धर्म वाला हूं इसका निश्चय तो नहीं हो पाएगा ना इसलिए कहते हैं कि तद्भेद ज्ञाने भी तव एवं भूत अनविधाने तुम इस प्रकार हो ऐसा यदि नहीं जानोगे कथन तुम इस प्रकार हो ऐसा उपदेश यदि नहीं होगा तो अनविधाने का अर्थ है उपदेश न होने पर अहम एवं भूत इति ज्ञानाभाव तो अपनी मैं मनुष्य रूप हूं इस प्रकार मनुष्य रूपता का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि तुम स्थावरादी अमनुष्य नहीं हो अपितु मनुष्य मनुष्य हो ऐसा उपदेश हो तो स्थावरादि से भिन्न मैं मनुष्य हूं ये ज्ञान हो सकता है लेकिन केवल स्थावरादि नहीं हो ऐसा अमनुष्यादि का निषेध करने मात्र से मैं मनुष्य हूं ये ज्ञान कैसे होगा तदर्थम विधि मुखेन बोधनम कार्यम तदर्थम यानी मैं इस प्रकार का हूं मैं मनुष्य हूं ऐसा निश्चय कराने के लिए विधि मुख से भी उपदेश होना जरूरी है कि तुम मनुष्यो ऐसा नासी स्थावरादि अपितु मनुष्यो सी तो इसमें दो अंश हो गए इस वाक्य के एक निषेध मुख अंश हो गया नासी स्थावरादि ये और मनुष्यो ये हुआ विधि मुख इस प्रकार विधि मुखे न बोधनम कार्यम यानी कर्तव्यम विधि मुख से भी उपदेश होना चाहिए ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है ये पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं अतः आह पूर्वपक्षी के इस कथन का उत्तर देते हुए भास्कर भगवान ये कह रहे हैं कि रहा है किसी अमनुष्यक् मनुष्यम न प्रतिपद्यते स प्रतिप्य युष्यो असी आत्मनः प्रतिपद्येत. ये उत्तर दिया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का कथन था निषेध मुख से उपदेश अमनुष्य अमनुष्यादि का भेद दिखाने के लिए भले ही हो लेकिन विधि मुख से भी उपदेश होना चाहिए तब मैं मनुष्य हूं ऐसा निश्चय उस मूढ़ व्यक्ति को हो पाएगा यह पूर्व पक्षी का कथन था ईश्वर सिद्धांती का कहना ये है कि नासी अमनुष्य इति उक्तेपि तुम अमनुष्य नहीं हो यानी स्थावरादि नहीं हो मनुष्य भिन्न नहीं हो ऐसा उपदेश करने पर भी जो आत्मन मनुष्यत्व न प्रतिपद्यते यह जो मनुष्य जो व्यक्ति अपनी मनुष्य रूपता को नहीं जानता है तो कहते हैं उसे तुम मनुष्यो ऐसा विधि मुख से उपदेश करने पर भी वह मैं मनुष्य हूं ऐसा कैसे जान पाएगा तो कथम मनुष्योशी इति उक्तोपि तो आत्मन प्रतिपद्यत तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में है तो आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा कथनचित अपि वो जान नहीं पाएगा निषेध विधि मुख से उपदेश करने पर भी मैं मनुष्य हूं यह निश्चय उसको नहीं हो पाएगा का मतलब वह उपदेश का अधिकारी ही नहीं है इतना मूड है ये तात्पर्यार्थी इस वाक्य का टीकाकार बता रहे हैं टीका को देखिए कि अरोक्षतया प्रतीय वस्तु विपर्यण गृहीते विपर्यनिरासम यत्न कार्यो न तो स्वरूपबोधे तस्वय प्रतीते तो कहते अप्रोक्षतया प्रतीयमाने वस्तु नी तो जो वस्तु साक्षात अप्रोक्ष के रूप में प्रतीयमान है का मतलब स्वयं भाष रही है तो अप्रोक्षतया प्रतीयमान वस्तु है का मतलब स्वयं प्रकाश वस्तु है वो कौन है आत्मा और उसमें विपर्य यानी भ्रांति से विपर्य ने गृह तो भ्रांति से उसे कुछ विपरीत रूप से जान लिया ग्रहण किया तो विपर्य निराश मात्रे यत्न कार्यो तो ऐसे वस्तु का स्वरूप बोधन में प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है अपितु वी पर्याय की निवृत्ति करने के लिए मात्र प्रयास करने की आवश्यकता है तो वी पर्याय कहते भ्रांति को अध्यास को तो जो अप्रोक्षत स्वयं भाषमान वस्तु है उसका स्वरूप उपदेश करने की आवश्यकता नहीं अपितु भ्रांति से जिस रूप वो प्रतीत हो रही है वह रूप उसका अध्यस्त है उस अध्यस्त की निवृत्ति जिससे हो ऐसा उपदेश करने की आवश्यकता है उसके लिए प्रयत्न होगा और उसके लिए प्रयत्न होगा मूढ़ व्यक्ति ने मनुष्य है लेकिन अपनी मूढ़ता के कारण यानी अध्यास के कारण दृढ़ भ्रांति के कारण अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम है धिकार है तुम मनुष्य नहीं हो तो मान लिया कि मैं अमनुष्य हूं तो मैं मनुष्य हूं ये तो पूछने की आवश्यकता नहीं होती है वो स्वयं ही जान लेता है मैं मनुष्य हूं इस रूप से अपने आप को तो जान ही रहे सभी लोग लेकिन किसी ने उसमें भ्रांति उत्पन्न कर दी कि धिक नाशी मनुष्य तुम्हें अधिकार है तुम तो मनुष्य ही नहीं हो तो इस वाक्य से उसके चित्त में भ्रांति हो गई मैं अमनुष्य हूं करके तो मनुष्य अमनुष्यता की भ्रांति का निराकरण करने के लिए मात्र प्रयत्न विवेकी करेगा और वही विवेकी ने किया कि नाशी त्व स्थावरादि ये कह करके तुम स्थावरादि रूप नहीं हो ये बताना हुआ स्थावरादि रूपता अपने आप में उसने आरोपित कर लिए आरोपित स्थावरादि के निषेध के लिए प्रयत्न कि तुम स्थावरादी रूप नहीं हो ये कहना ये हुआ विपर्य से भ्रांति से गृहित रूप का निषेध करने के लिए प्रयत्न और वो हुआ और उसका उस वाक्य का अर्थ यदि ठीक थी, ठीक समझेगा कि मैं मनुष्य से इतर कुछ, कुछ भी नहीं हूं ऐसा वो समझेगा यदि ठीक थी, ठीक तो मैं मनुष्य हूं ऐसा तो पहले से जान ही रहा था बीच में अवरोध आया था दूसरे के आ, द्वारा कथन से कि तुम मनुष्य नहीं हो इस वाक्य से इसको उसने सत्य ही समझ लिया और ये जो प्रतिबंध है भ्रांति से आरोपित अर्थ है अमनुष्यता उसका निराकरण नाशी तव मनुष्य इस वाक्य से होने पर मैं मनुष्य हूं ऐसा जो नहीं जान पाएगा उसको फिर तुम मनुष्य हो ऐसा उपदेश करने पर भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि मैं अपने मनुष्यता का ज्ञान होगा इस अभिप्राय से कहते हैं कि अप्रोक्षतया प्रतीयमाने वस्तु विपर्यण गृहीते विपर्य निरास मात्रे यत्न कार्यो तो विपरयास यानि भ्रांति का निराकरण करने के लिए मात्र प्रयत्न करना जरूरी है न स्वरूप बोधे स्वरूप बोध करने के लिए यानी स्वरूप का उपदेश से करने से करने की आवश्यकता नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि तस्य स्वयं एव प्रतीत मैं मनुष्य हूं ये तो स्वत ही भाषित हो रहा है उसे तथापि चेत न शक्नोति तो तथापि चेत याने ऐसा नियम भ्रांति निवर्तक वाक्य का उपदेश होने पर भी यदि नहीं जान पाता तब कहते हैं कि तरही अतिमूढ़ तो का अधिकारी ही नहीं है निषेध मुख से अध्यारोपित अर्थ का स्वयं प्रकाश स्वरूप में अध्यारोपित अर्थ का निषेध होने के बाद जितने भी निषेध हैं अध्यारोपित मात्र हैं उन सब का निषेध होने के बाद स्वयं ही अधिष्ठान भाषित हो जाना चाहिए नहीं होता है तो माना जाएगा कि उपदेश का ही अधिकारी नहीं है उपदेश अनह है उपदेश अयोग्य है तो उपदेश अनह इस प्रकार ये एक आख्यायिका बताइए अब ये आख्यायिका से सिद्ध जो अर्थ हैं, उसे आगे बता रहे हैं कि तस्मात तस्मात्था शास्त्रोपदेश पूर्व पक्षी का प्रश्न मूल में जो था आत्मज्ञान के प्रकार को जानना चाहता था ना कि आत्मज्ञान किस प्रकार होगा यदि मन वाणी का अविषय मानेंगे तो इस प्रश्न का उत्तरी आख्यायिका के अंदर आ गया है उसका अब उपसंहार कर रहे हैं एक प्रकार से कि तस्मात इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए अतः प्रकृत प्रकृत है कि प्रकृत्य है खाली प्रकृत है तो अतः प्रकृत आत्मनो न्याप्रोक्ष मनुष्य निवर्तन्ते इति इतर निषेधे कृते सो प्रकाशस्य स्वयं एव प्रतीति एव उपदेश प्रकारो नान्य तो ऐसा लगा सकते अतः प्रकृते अयम एव उपदेश प्रकार नान्य प्रकृते आत्मनि तो प्रकृत जो आत्मस्तु और आत्मन श्रेष्ठ तो अलग है तो प्रकृते ये सप्तम अंत था उसका अन्वय करिए उसके साथ कि आयम एव उपदेश की नान्य तो प्रकृति में भी यही उपदेश प्रकार है दूसरा कोई उपदेश प्रकार हो नहीं सकता ये तस्माद इत्यादि वाक्य से उपसंहार करते हुए भाष्यकार भगवान बता रहे हैं अब बीच वाला जो है प्रकृति के बाद वाला वाक्य उसको देखिए कि आत्मनो नित्य अप्रोक्षस्य अहम मनुष्य इत्यादि आरोपित रूपेण न तो नित्य अप्रोक्ष जो आत्म वस्तु है जब कभी भी आत्मा का भान होता है तो अप्रोक्ष रूप से ही होता है इसलिए माना जाएगा कि आत्मा नित्य अपरोक्ष है साक्षात अपरोक्ष है स्वयं यानी आत्मा का ज्ञान आत्मा के स्वरूभूत चैतन्य से ही हो रहा है ना इसलिए वो और स्वरूप नित्य है तो उसका ज्ञान भी नित्य ही माना जाएगा नित्य आत्मदृष्टि है ना वो आत्मा की स्वरूपता है वह निर्विशेषा है इसे पहले कहा था तो आत्मनो नित्य अप्रोक्ष अप्रोक्ष जो आत्मवस्तु हैं उसमें अहम मनुष्य इत्यादि प्रतीते तो उसकी प्रतीति हो रही है नित्य अप्रोक्ष आत्मनो के साथ अन्वय करिए आरोपित रूपेण प्रतीते इसका तो आरोपित रूप की प्रतीति कैसे है तो कहते अहम मनुष्य इत्यादि ना ये है तृतीया अर्थ में तृतीया होने से अर्थ निकलेगा मैं मनुष्य हूं इत्यादि रूप आरोपित रूप से नित्य अपरोक्ष आत्मा की जो प्रतीति है वह तस्य नेति नेति यतो तो वाचो निवर्तनते इतर निषेधे कृत इसमें तस्य शब्द का अर्थ है आत्मन जो आत्मा में आरोपित है मनुष्यादि रूप उस मनुष्यादि का निषेध हो जाने पर इतर शब्द से तो लेना ये तो वाचो निवर्तनते इति इतर निषेध है इसमें इतर शब्द से लेना आधिश्थान से आधिश्थान के स्वरूप से अतिरिक्त तया प्रतियमान आरोपित वस्तु वो आरोपित है मैं मनुष्य हूं इत्यादि ये पंचकोश कहो और उनके धर्म को हो तो इनका नेति नेति यतो तो वाचो निवर्तनते इतर निषेधे कृते जब अन्य का निषेध होगा अनात्म वस्तु का निषेध होगा जो अनात्मा आत्म रूप से भाषित हो रहा है भ्रांति से उस अनात्मा का भ्रांति से आत्मरूप से प्रतियमान अनात्म वस्तु है पंचकोश कहो या शरीर त्रय कहो कार्यक्रम संघात कहो ये है इतर शब्द से ग्राह्य और इनकी प्रतीति भ्रांति से मय के रूप में हो रही है वह मय है साक्षात अपरोक्ष नित्य अपरोक्ष है लेकिन इस समय भ्रांति से वह मनुष्यादि रूप प्रतीत हो रहा है अनात्म रूप प्रतीत हो रहा है तो जो अनात्म रूप से प्रतीत हो रहा है नित्य अपरोक्ष आत्मा उसके भ्रांति की निवृत्ति इस प्रकार होगी कि नेति नेति यतो ये तो इति निवर्तनतेने इत्यादि वाक्य इतर निषेधे कृते ये जो निषेध मुख वाक्य हैं उनसे अनात्म वस्तु का आत्म रूप से भाषमान अनात्म वस्तु का निषेध कर लेने पर स्व्रकाश से स्वयं एव प्रतीति संभवातो तो जो स्व प्रकाश है का मतलब स्वयं स्वयं प्रकाश है आत्मा उसकी मय के रूप में प्रतीति के लिए अलग से विधि मुख से उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उत्तम अधिकारी समझ लेता है कि जितना भी अनात्म पदार्थ आत्म रूप से भास रहा था उन सब का आत्मा के रूप में निषेध कर लेने पर जो अवशिष्ट रहा निषेध अवधि के रूप में जिसका निषेध नहीं किया जा सकता आत्म रूप से जिसका निषेध नहीं किया जा सकता वह अवशिष्ट रहा मैं हूं निषेध के निषेध का साक्षी ऐसा वो स्वयं ही भासता है मैं के रूप में वो नित्य अप्रोक्ष है इसलिए भाषेगा ही और यदि निषेध का निषेध कर लेने पर भी अनात्म वस्तु का निषेध कर लेने पर भी नहीं भाषेगा तो नित्य अप्रोक्ष नहीं कहा जाएगा फिर उसे वो तो नित्य अप्रोक्ष नहीं होगा इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि तस्य नेति नेति यथो तो वाचो निवर्तनते इतर निषेधे कृते सो प्रकाशस्य तस्य का सो प्रकाशस्य के साथ करना तस्य अर्थ है आत्म न तो स्वप्रकाश जो आत्मा है उसका स्वयं एव प्रतीति संभव तो। स्वयं ही भान होगा यानी वो स्वयं मय के रूप में स्फूरित होता रहेगा तभी तो नित्य अप्रोक्ष कहलाएगा अयम एवं उपदेश प्रकारो नान्य उस आत्मवस्तु को जानने का उपदेश प्रकार आत्मविषेक उपदेश प्रकार यही है न अन्य अन्य उपदेश प्रकार नहीं हो सकता इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि तस्मात् शास्त्रोपदेश आत्म आत्माबोध विधिर नान्य तो तस्मात का अर्थ है प्रकारांतर नहीं है निषेध मुख से उपदेश को छोड़ करके प्रकारांतर नहीं आने उसका विधि मुख से उपदेश संभव न होने से आत्मा बोध विधिर न अन्य अन्य शब्द से लेना विधि मुख तो यथा शास्त्र उपदेश तो शास्त्र जैसा उपदेश कर रहा है नेति नीति इत्यादि निषेध मुख से ही उपदेश कर रहा है आत्मा का इसलिए मैंने स्त्रोत्र में भी कहा अतद्यावृत्या चकितमिधत् अतद में तत् अर्थ है शिव स्वरूप कहो या आत्मा को आत्मा के लिए ही शिव शब्द का प्रयोग है शिव मेमन स्त्रोत्र में तो तद है शिव और न स इति अतद ये हो जाएगा तो अतद का अर्थ हो जाएगा अशिव यानी अनात्मा और उसकी व्यावृत्ति व्यावृत्ति कहते हैं निषेध को तो अतद व्यावृत्ति का अर्थ हुआ अनात्म पदार्थ की व्यावृत्ति यानी निषेध द्वारा ही श्रुति शिव का जो पारमार्थिक स्वरूप है यानी वस्तु है उसका निर्देश करती है अतद्यावृत्या यम यानी यम तत् आत्मान श्रुतिरपी चकितम अभिधत्ते चकितम का अर्थ है भयभीतम सत डरते डरते श्रुति बताती है उस आत्मा को क्योंकि वो शब्द का अविषय है मन का अविषय है वो शब्द और मन का अविषय जो परमात्मा का स्वरूप है वह मैं शब्द रूपा बता रही हूं तो कहीं शब्द का विषय न बन जाए ऐसा वो बताती है इसलिए विधि स्वरूप क्या नाम वास्तविक स्वरूप को शब्द रूपा श्रुति भी किसी प्रकार से विषय बनाए बिना तया ज्ञापित करती है निषेध मात्र का निषेध करने के बाद जो अवशिष्ट हुआ रहा वह मैं हूं ऐसा उत्तम अधिकारी परिलक्षित करता है परिलक्षित कराती है श्रुति निषेध मुख से इसलिए ये कहा कि यथाशास्त्र उपदेश तो यथाशास्त्र उपदेश है निषेध मुख से उपदेश नेति नेति एतोवाचो निवर्तनते इत्यादि रूप से उपदेश यही ये, ये उपदेश का प्रकार है आत्मबोध विधिर न अन्य यानी आत्मबोध विधि में विधि शब्द का अर्थ है प्रकार तो आत्मबोध विधि का अर्थ है आत्मावबोध प्रकार तो आत्मावबोध का यही प्रकार है अन्य नहीं न अन्य तो अन्य शब्द से लेना निषेध तो मुख से अतिरिक्त विधि मुख भाष्य में जो नहीं अग्नेरदा इत्यादि वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इस को देखिए ननु शास्त्रम विनापि अन्यतो विधि मुखे न बोधो अस्तु नहीं अग्ने नही अग्निरी तो पूर्वपक्षी शंका करते हैं जो आत्मा को अनुमेय मानते हैं वे कहेंगे कि भले ही शास्त्र से आत्मा का निषेध मुख से ही विधान हो रहा है कथन हो रहा है उपदेश हो रहा है लेकिन शास्त्र शास्त्रम बिना कि शास्त्र के बिना भी अन्यतः यानी तर्कादिना तो तर्का दि से क्या होगा विधि मुखे न आत्माबोधो अस्तु तो विधि रूप से आत्मा का ज्ञान हो जाए हो जाए इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने की इसका उत्तर देने के लिए ये दृष्टांत बताते हैं भास्कर भगवान अत आह नहि अग्नि इति तो नहीं अग्नेरदा त्रीणादि अन्य न केनचित दग्धुम शक्यम तो जैसे दहन यह कार्य अग्नि से अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा नहीं हो सकता दहन व्यापार है दाह विषयक दहन ये अग्नि का ही कार्य है अग्नि तत्व को छोड़ करके दूसरा कोई पदार्थ नहीं है जो दा्य का दहन कर सके तो जैसे ये कहते हैं कि अग्निर दाह्य त्रीणादि अन्य न कचित दग्धुम न शक्यम तो अग्नि का जो दा, दाह्य है त्रिणादि उसे यदि जलाने के लिए जल को या वायु को कहा जाए तो ये जला नहीं पाएंगे वायु कहेगा उड़ा तो सकता हूं मैं त्रिणादी को जल कहेगा मैं सड़ा तो सकता हूं लेकिन जला नहीं सकता तो दाह्य का जलन यह व्यापार अग्नि का ही है ऐसे मैं यानी आत्मस्वरूप का बोध वास्तविक मैं का बोध ये शास्त्र का कार्य है आत्मा शास्त्रिक गम्य है जैसे दाह्य का दहन अग्नि एक है। अन्य कोई कर नहीं सकता ऐसे आत्मा का ज्ञापन भी शास्त्र प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण नहीं कर सकता इस अभिप्राय से यहां पर कहा जा रहा है कि अग्नेरदा त्रीणादि अन्य न कचित दग्धुम न शक्यम एक वाक्य टीका है इस उदाहरण पर कि शास्त्रेकम्यवात तो आत्मनो न हेत्वंतरेण बोध संभवतीस्त्रैक गम्यवाद तो ये एक साथ छपना चाहिए अलग अलग छपा है न एक पद है शास्त्र गम्यवाद यहाँ तक तो आत्मन शास्त्र गम्यवाद तो जैसे त्रिणादी में अग्न्येकदाह्य है अग्नि से ही दायित्व है अन्य किसी से नहीं ऐसे आत्म, आत्मा भी जानने योग्य है शास्त्र से ही अन्य किसी दूसरे प्रमाण से नहीं तो शास्त्रे समिगम गम्यवाद आत्मनः न हेत्वान्तरे प्रमाणातर आत्मनः आत्मनः बोधो न के साथ करना कि आत्मनः हेत्वंतरे बोधो न ऐसा आगे हैं शास्त्रियोपि शास्त्रीयबोध प्रकारो अयम एव न इति इतर निषेध निषेधमा येते अत एव इति तो अतएव शास्त्र आत्मस्वरूप बोधयत्म इत्यादि जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका है शास्त्रीय अवबोध प्रकारो अयम एव कहते शास्त्रेक समिगम्य आत्मा है लेकिन शास्त्र से भी जो अभी प्रकार बताया गया इसी प्रकार से आत्मा समधिगम्य है प्रकारांतर से नहीं तो अभी बताया गया प्रकार है निषेध मुख से तो निषेध मुख से ही शास्त्र से आत्मा को जाना जा सकता है न प्रकारांतर न का मतलब दूसरा कोई प्रकार नहीं है का मतलब विधि मुख से नहीं जाना जा सकता तो शास्त्रीय अवबोध प्रकारो अयम एवं शब्द से लेना लेनाषेद मुखी न अन्य अन्य शब्द से लेना विधिमुख तो विधि मुख से नहीं जाना जा सकता इति इतर मात्रेन उपरमात्चित है कहीं आपको यह कैसे निश्चय हुआ कि निषेध मुख से ही शास्त्र से जाना जा सकता है विधि मुख से नहीं तो कहते हैं जाना जाना जा रहा है इससे कि शास्त्र ने अनात्म वस्तुओं का आत्मत्वन रूपेण निषेध करके फिर विश्रांति ले ली उपदेश से उपरत हो गया शास्त्र तो निषेध्य का निषेध करके शास्त्र का उपरत होना ये बताता है कि यदि निषेध मुख से अतिरिक्त भी प्रकारांतर होता तो शास्त्र वो प्रकारांतर भी अपनाता क्योंकि भाष्यकार भगवान ने कहा मंत्राणाम जामिता नास्ति मंत्रों को जामिता कहते हैं आलस्य को जिज्ञासु को बोध बोधोपदेश करने से आलस नहीं आता मंत्र है शास्त्र तो शास्त्र जो है आलसी नहीं है अपना कार्य करने में तो शास्त्र का कार्य है जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करना ज्ञान करा करके तो जिज्ञासु को ज्ञान कराने के लिए शास्त्र आलस नहीं करता जितने प्रकार हैं वो सब अपनाता है तो यदि निषेध मुख से उपदेश से अतिरिक्त भी प्रकारांतर होता तो जरूर जिसको आलस नहीं है और सामने वाले का हित चाहता है जो वह उस प्रकार को भी अपनाता आत्मबोध कराने के लिए लेकिन है ही नहीं शास्त्र के पास इसलिए शास्त्र उपरत हो जाता है प्रकारांतर न होने से इस प्रकार ये कहते हैं कि इतर आ, आ, क्या गया तो हाँ। तो निशे इतर निशेध मात्रेन उपरमात्चियतर तो का यानी अनात्म वस्तु का निषेध करके ही शास्त्र ने उपराम लिया जिस कारण से उस कारण से ये अवगत होता है कि दूसरा कोई प्रकार शास्त्र में नहीं है हाँ, आयम आत्मा ब्रह्म हे हाँ, सब दशमस्तोमसी उदाहरण है तत्वमसी तो का ये भी निषेध मुख से ही है निषेध मुख से ही उपदेश है कैसे हैं यह अभी आ रहा है ठीक भाष्य के आगे वाले वाक्य में और उसकी व्याख्या रूप टीका में तो भाष्य में है, अत एव शास्त्रम अतएव शास्त्र आत्मस्वूप बोधयु प्रवृत्त सत्मुष्यप्रतिषेधेन इव ने नेती नेतीक्पराम का करता है उक्वाऊपराम का करता होगा शास्त्रम शास्त्र अतएव शास्त्र उक्त उपर राम ऐसा अनु करिए अतएव का अर्थ है निषेध मुख से अतिरिक्त प्रकार अंतर न होने से ही अतः ये सर्वनाम है निषेध मुख से अतिरिक्त विधि मुख का अभाव बताने के लिए प्रकारांतर का अभाव बताने के लिए तो प्रकारांतरा अभाव, प्रकारांतरा भावात एव यह अर्थ निकलेगा तो आत्मस्वरूपम बोधय तुम प्रवृतम सत यह शास्त्र का विशेषण है सत यहां तक तो आत्मस्वरूप का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ जो शास्त्र है उसने वो शास्त्र करता क्या है तो अमनुष्यत्व प्रतिषेधे न ईव तो जैसे विवेकी मनुष्य ने दृष्टान्त में मूढ़ व्यक्ति के अमनुष्यवादि का भ्रम निराकरण करने के लिए नासी तम अमनुष्य ऐसा उपदेश करके उपराम ले लिया उपरत हो गया उपदेश से शांत बैठ गया ऐसे ही नेति नेति इतिपराम तो निषेध मुख से उपदेश करके शास्त्र भी शांत हो गया उपदेश से उपरत हो गया यदि उपदेश का प्रकार अंतर होता तो जरूर उस प्रकार अंतर में प्रयत्न करता फिर शास्त्र अब तथा इत्यादि का अवतरण है टीका में इति अनुशासनम इति अतएव के बाद में इति इतिशासन पदेन अर्थात एव इति तो ये जो सर्वानुभू इति सर्वाभूशन यहाँ पर इति शब्द है ना इस शब्द को टीकाकार अवतरण में लिखते हैं कि इति अनुशासनम इति पदे तो अनुशासनम का अर्थ होता है उपदेश तो इति अनुशासनम यानी यह उपदेश प्रकार है यही उपदेश है तो यहां जो इति अनुशासनम में ये इति अनुशासनम पद प्रयोग किया इति अनुशासनम पदेन अने इस पद के द्वारा अनुशा इति अनुशासनम यह पद प्रयोग करके श्रुति अर्थात क्या बता रही है कि अनुशासनांतर निषेधात तो, तो अनुशासनांतर में अनुशासन का अर्थ उपदेश प्रकार जो निषेध मुख से उपदेश प्रकार उपदेश है उस उपदेश से अतिरिक्त प्रकार वो लेना अनुशासनातर शब्द से यानी विधि मुख से उपदेश और उसका निषेध कर रही है यहां अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इस वाक्य के बाद में इति अनुशासनम शब्द का प्रयोग करके श्रुति ये कह रहे कि यही उपदेश प्रकार है प्रकारांतर उपदेश का नहीं है ये अवगत हो रहा है अनुशासन पद का प्रयोग करने से तो अपि एवं एवं इत्याहो यानी प्रकारांतर का निषेध होने से भी एवं एवं होगा का मतलब यही प्रकार होगा दूसरा प्रकार नहीं होगा तो भाष्य में है कि तथा अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म इति अनुशासनम तो अनंतरम अबाह्यम ये भी ये बता रहा है कि ब्रह्म आंतरत्व बाह्यत्व धर्म से रहित है उसमें आंतरत्व बाह्यत्व धर्म नहीं है किसी की अपेक्षा से अंतरत्व बाह्यत्व होता है ना? तो वह अनंतर है अबाह्य है का अर्थ है कि दूसरी कोई वस्तु अवधिभूता ही नहीं जिसके कारण वह उसके उसकी अपेक्षा अनंतर इसकी अपेक्षा और उसकी अपेक्षा बाह्य कही जाए आंतर बाह्य कहने के लिए अवधि की जरूरत होती है और अवधि के लिए कोई ना कोई आत्मा आत्मा तो स्वयं अवधि नहीं बनेगा उससे अतिरिक्त तो जो वस्तु होगी वो अनात्मा होगी ऐसी अनात्म वस्तु नहीं है और अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू तो यह आत्मा ब्रह्म है सर्वानुभू अनुभू में अनुभू शब्द का अर्थ है ज्ञान अनुभवनम अनु अनुभू अनु भाव अर्थ में प्रत्यय अनुपर्यपुर भू धातु से हो करके अनुभू शब्द बना उसका अर्थ निकलेगा ज्ञान और सर्व शब्द के साथ कर्मधारय समास है सर्वंच अनु अनुभूष सर्वस्त तद स अनुभूष्य सर्वानुभूस अनुभव करिए तो अर्थ निकलेगा सर्वात्मक ज्ञान सर्वात्मक ज्ञान सर्वात्मक ज्ञान है सर्वात्मक तो आत्मवस्तु ही है यानी आत्मस्वरूप ज्ञान स्वरूपभूत ज्ञान और अयम आत्मा ब्रह्म इसमें अयम आत्मा शब्द से तो लेना है तो अर्थ को साक्षी को ब्रह्म शब्द से लेना है शोधित तदर्थ को और शोधित तदर्थ कैसा है शोधित तदर्थ कर्तृत्वादि धर्म से रहित है और यहाँ पर कर्तृत्वादि धर्म से रहित अर्थ का ज्ञापक जो ब्रह्म पद है अयम आत्मा ब्रह्म है उसके साथ समानाधिकरण प्रयोग है अयम आत्मा शब्द का वह समानधिकरण प्रयोग बता रहा है और शब्द में समानाधिकरण होता है एक अर्थवाचकत्व एक अर्थ बोधकत्व तो यदि ब्रह्म पद कर्तृत्वादि धर्म से रहित अर्थ को बता रहा है तो निश्चित है उसके समानाधिकरण अयम आत्मा पद के पद के द्वारा भी यदि कर्तृत्वादी धर्मवान आत्मा को बताया जाएगा तो सामानाधिकरण नहीं बन पाएगा ना मुख्य एकत्व अर्थ में समान नहीं होगा और मुख्य एकत्व तो अर्थ में समान अधिकरण्य है इसलिए अर्थ निकलेगा कि आत्मा में भी कर्तृत्वादि संसार नहीं है अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ है कि आत्मा कर्तृत्वादि धर्म से रहित सर्वात्मक चेतन है ये अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इस वाक्य का अर्थ निकलेगा सर्वानुभू का अर्थ है चेतन कैसा चेतन तो कर्तृत्वादि संसार से रहित आत्मरूप चेतन है तो यहां पर भी ये अयम आत्मा ब्रह्म विधि मुख उपदेश नहीं कर रहा है अभी तो ब्रह्म पद का अर्थ है कर्तृत्वादि से रहित कर्तृत्वादी संसार से रहित तो, और उस का अभाव आत्म वस्तु में बता रहा है ऐसे तत्वमसी में भी तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म कर्तृत्वादी संसार रहित तो, और उसका समान अधिकरण त्व पद है इसलिए वो क्या बताएगा तत्शब्द त्व पदार्थ में कर्तृत्वादी संसार राहित्य बताएगा कि तुम शब्द का अर्थभूत आत्मा कर्तृत्वादि संसार धर्म से रहित है ये अर्थ तत्वसी का निकलेगा ऐसे यत्रतु अस्य सर्व आत्मैव अभूत तत्कन कंप सेत तो ये श्रुति भी ज्ञान अवस्था में ये निषेध कर रही है ज्ञाता यानी दृष्टा दर्शन दृश्य का त्रिपुटी का निषेध कर रही है केन यानी केन न और केन शब्द आक्षेपार्थ है और कम यानी कम दृश्यम तो कम शब्द भी आक्षेपार्थ है और ऊपर से जोड़ देना कह पश्यत का मतलब न तो दृष्टा है न तो दृश्य है न तो दर्शन का साधन है तो द्रष्टा दर्शन और दृश्य इसका निषेध ये वाक्य कर रहा है द्वैत का निषेध कर रहा है इस प्रकार निषेध मुख ही आत्मा का कथन होता है ये टीकाकार कह रहे हैं टीका में थोड़ा सा ये तत्वमसी इत्यादि वाक्य भी कैसे निषेध मुख से ही वर्णन करते हैं इसकी, इसकी चर्चा कर रहे हैं टीकाकार अवतरण में लेकिन समय हो गया तो इस पर हम लोग कल विचार करते हैं।